श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद छियासी तीन जुलाई अट्ठारह सौ चौरासी शशधर आदि भक्तगण समाधि में श्री राम कृष्ण पंडित शशधर दो एक मित्रों के साथ कमरे में आए और श्री राम कृष्ण को प्रणाम करके आसन ग्रहण किया श्री राम कृष्ण सहास्य हम लोग वधु सखियों के समान सैया के पास बैठे हुए जाग रहे हैं कि कब वर आए पंडित शसधर हंस रहे हैं अनेक भक्त तो उपस्थित हैं बलराम के पिता भी उपस्थित हैं डॉक्टर प्रताप भी आए हुए हैं श्री रामकृष्ण फिर बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण शशधर से ज्ञान का पहला लक्षण है स्वभाव शांत हो दूसरा अभिमान न रहे तुम में दोनों लक्षण हैं ज्ञानी के और भी कुछ लक्षण हैं साधु के पास वह त्यागी है कार्य करते समय जैसे लेक्चर देते हुए वह सिंह के समान हैं स्त्री के पास रसराज हैं रस शास्त्र का पांडित्य पंडित जी और दूसरे लोग हंसते हैं विज्ञानी का और स्वभाव है जैसे चैतन्य देव की अवस्था बालकवत उन्मत्तवत जड़वत पिशाचवत बालक की अवस्था में कई अवस्थाएं हैं बाल्य कई यौवन किशोरावस्था में दिल लगी सूझती है उपदेश देते समय यौवनावस्था होती है पंडित जी किस तरह की भक्ति से वे मिलते हैं श्री रामकृष्ण प्रकृति के अनुसार भक्ति तीन तरह की है भक्ति का सत्व भक्ति का रज और भक्ति का तम भक्ति का सत्व ईश्वर की समझ ईश्वर ही समझ सकते हैं उस तरह का भक्त भाव छिपाना पसंद करता है कभी वह मसहरी के भीतर बैठकर कर ध्यान करता है कोई समझ नहीं सकता सत्व का सत्व अर्थात शुद्ध सत्व के बन जाने पर फिर ईश्वर दर्शन में देर नहीं रहती जैसे पूरब की ओर लड़ाई छा जाने पर यह समझने में देर नहीं होती कि अब शीघ्र ही सूरज निकलेंगे जैसे भक्ति का रजो भाव होता है उसकी इच्छा होती है कि लोग देखें जाने कि मैं भक्त हूँ वह सोरसुपचार से उनकी पूजा करता है रेशम की धोती पहनकर श्री ठाकुर मंदिर में जाता है गले में रुद्राक्ष की माला धारण करता है जिसमें मुक्ता और कहीं कहीं सोने के दाने पड़े रहते हैं भक्ति का तमोभाव यह है जिसके डाके का मतलब दिख पड़े डाकू बड़े बड़े हथियार लेकर डाका डालते हैं आठ थानेदारों को भी नहीं डरते मुख पर मारो लूट लो लगा रहता है पागल की तरह बम शंकर कहते जाते हैं मन में पूरा भरोसा पक्का बल और जीता जागता विश्वास शाग्तों का भी विश्वास ऐसा ही है क्या एक बार मैं काली का नाम ले चुका दुर्गा को पुकारा राम नाम जपा इतने पर भी मुझे पाप छू ले वैष्णवों के भाव में बड़ी दीनता है वे लोग बस माला फेरते रहते हैं रोते कलपते हुए कहते हैं हे कृष्ण दया करो मैं अधम हूँ मैं पापी हूँ ज्वलंत विश्वास चाहिए ऐसा विश्वास कि मैंने उनका नाम लिया है मुझे फिर कैसा पाप पर कुछ लोग रात दिन ईश्वर का नाम लेते हैं और कहते हैं मैं पापी हूँ यह कहते ही श्री राम कृष्ण का प्रेम पारावार बार उमड़ चला वे गाने लगे गाना सुनकर शसधर के आँखों में आंसू आ गए गीतों का भाव यह है यदि दुर्गा दुर्गा कहते हुए मेरे प्राण निकलेंगे तो अंत में इस दिन को तुम कैसे नहीं तारती हो मैं देखूंगा ब्राह्मणों का नाश करके गर्भपात करके मदिरा पीकर और स्त्री हत्या करके भी मैं नहीं डरता मुझे विश्वास है कि इतने पर भी मुझे ब्रह्मपद की प्राप्ति होगी दूसरा शिव के साथ सदा ही रंग करती हुई तू आनंद में मग्न है सुधा पान करके तेरे पैर तो लड़खड़ा रहे हैं पर मां तू गिर नहीं जाती अब अधर के गवैये वैष्णो चरण गा रहे हैं भाव इस प्रकार है पहला अ मेरी रसने सदा दुर्गा नाम का जप कर बिना दुर्गा के इस दुर्गम मार्ग में और कौन निस्तार करने वाला है तुम स्वर्ग हो मर्त्य और पाताल हो हरि ब्रह्मा और द्वादश गोपाल भी तुम्ही से हुए हैं अय माँ तुम दसों महाविद्याएं हो दस बार तुमने अवतार लिया है अब की बार किसी तरह मुझे पार करना ही होगा मां। तुम चल हो अचल हो तुम सूक्ष्म हो तुम स्थूल हो सृष्टि स्थिति और प्रलय तुम हो तुम इस विश्व की मूल हो तुम तीनों लोक की जननी हो तीनों लोग की त्राण हो तुम सबकी शक्ति हो तुम स्वयं अपनी शक्ति हो इस गाने को सुनकर श्री कृष्ण को भावावेश हो गया गाना समाप्त होने पर खुद गाने लगे उनके बाद वैष्णोचरण ने फिर गाया इस बार उन्होंने कीर्तन गाया कीर्तन सुनते ही श्री रामकृष्ण निर्वीस समाधि में लीन हो गए शशधर के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी श्री कृष्ण समाधि से उतरे गाना भी समाप्त हो गया शशधर प्रताप रामदयाल राम, राम मनोमोहन आदि बालक भक्त तथा और भी बहुत से आदमी बैठे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं तुम लोग कुछ छेड़ते क्यों नहीं शर से कुछ पूछते क्यों नहीं रामदयाल शशधर से ब्रह्म की रूप कल्पना शास्त्रों में है परंतु वह कल्पना करते कौन है शशधर ब्रह्म स्वयं वह मनुष्य की कल्पना नहीं प्रताप क्यों वे रूप की कल्पना क्यों करते हैं श्री रामकृष्ण उनकी इच्छा वे इच्छा में जो हैं वे किसी से सलाह करके कुछ थोड़े ही करते हैं क्यों वे करते हैं इस बात से हमें क्या मतलब बगीचे में आम खाने के लिए आए हो आम खाओ कितने पेड़ हैं कितने हजार डालियाँ हैं कितने लाख पत्ते हैं इस हिसाब से क्या काम वृथा तर्क और विचार करने से वस्तुलाभ नहीं होता प्रताप तो अब विचार न करें श्री रामकृष्ण ब्रथा तर्क और विचार न करो हाँ सतसत का विचार करो कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है? काम क्रोध और शोक आदि के समय में पंडित जी वह और चीज है उसे विवेकात्मक विचार कहते हैं श्री रामकृष्ण हाँ सत सत्य विचार सब चुप हैं श्री रामकृष्ण पंडित जी से पहले बड़े बड़े आदमी आते थे पंडित जी क्या धनी आदमी श्री राम नहीं बड़े बड़े पंडित इतने में छोटा रथ बाहर के दुमंजले वाले बरामदे में लाया गया श्री जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा देवी पर अनेक प्रकार की फूल मालाएं पड़ी हुई उनकी शोभा बढ़ा रही सब नए नए अलंकार और नए नए वस्त्र धारण किए हुए हैं बलराम की सात्विक पूजा होती है उसमें कोई आलम्बन नहीं किया जाता बाहर के आदमियों को जरा भी खबर नहीं कि भीतर रस चल रहा है